महाभारत शांति पर्व सततमो शतमोध्या भरद्वाज और भृगु के संवाद में जगत की उत्पत्ति का और विभिन्न तत्वों का वर्णन महर्षि भृगु के साथ भरद्वाज मुनि का प्रश्नोत्तर युधिष्ठि कुत श्रेष्ठ मिदम विश्वम जगस्थावर जंगम पिता ने पूछा पितामह इस संपूर्ण स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति कहा से हुई है प्रलय काल में यह किसमें लीन होता है यह मुझे बताइए ससागर स सागर सगन सबला सभो में पवनों लोको यम के नित समुद्र आकाश पर्वत भूमि अग्नि और वायु सहित इस संसार का किसने निर्माण किया है कथम सृष्टान भूतानी कथम वर्ण सोचा सोचम कथम तेजा धर्मा धर्म विधि कथम प्राणियों की सृष्टि किस प्रकार हुई वर्णों का विभाग किस तरह किया गया उनमें सोच और असोच की व्यवस्था कैसे हुई तथा तो धर्म और अधर्म का विधान किस प्रकार किया गया ये मृता अस्मलोका दम लोकम सर्वम संसत नो भवान जीवित प्राणियों का जीवात्मा कैसा है जो मर गए ये कहाँ चले जाते हैं इस लोक से इस लोक में जाने का क्रम क्या है ये सब बातें आप हमें बतावें भीष्म अत्यादाहम इतिहासम पुरातनम भृगुणाभतम शास्त्र भरद्वाजा प्रेक्षते जी बोले राजन विज्ञपुरुष इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें भरद्वाज के प्रश्न करने पर भृगु के उपदेश का उल्लेख हुआ है कैलाश शिखरे दृष्टवा दिप्यमान सेनम भरद्वाज और प्रत कैलाश पृथ्वी पर्वत के शिखर पर अपने तेज से दे होते हुए महातेजस्वी महर्षि भृगु को बैठा देख भरद्वाज मुनि ने पूछा ससागर सगगन स भूमि साग्निपवनो लोको यम के न निर्मित समुद्र आकाश पर्वत मेघ भूमि अग्नि और वायु सहित इस संसार का किसने निर्माण किया है कथम सृष्टानी भूतानि कथम वर्ण विभक्त शौचा शौचम कथम तेज धर्मा धर्म विधि कथम प्राणियों की सृष्टि किस प्रकार हुई वर्णों का विभाग किस तरह किया गया उनमें शौच और अशोच की व्यवस्था कैसे हुई तथा धर्म और अधर्म का विधान किस प्रकार किया गया कीदृश जीवता परलोकम चापेत मसी जीवित प्राणियों का जीवात्मा कैसा है जो मर गए वे कहाँ चले जाते हैं तथा यह लोक और परलोक कैसा है यह सब मुझे बताने की कृपा करें एवं स भगवान पृष्ठो भरद्वाजे न संशय ब्रह्मर्षि ब्रह्मषि ब्रह्मसंकाशर्व तस्मै तथो ब्रवी भरद्वाज मुनि के इस प्रकार अपना संशय पूछने पर ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षि भगवान भृगु ने उन्हें सब कुछ बताया भृगुर्वाच नारायणो जगन्मूर्ति अंतरात्मा सनातन कूटस्थोक्षर अव्यक्तौ निर्लिपो व्यापक प्रभु प्रकृते परतो गोचर सहस शिक्षु सहस्रां सांस युष प्रभु मानसोनाख्यात श्रुतपुर महर्षि अनादिने दब तथा भेजो जरामर भृगु बोले ब्रह्मण भगवान नारायण संपूर्ण जगत स्वरूप हैं वे ही सबके अंतरात्मा और सनातन पुरुष हैं वे ही कुटस्थ अविनाशी अव्यक्त निर्देप सर्वव्यापी प्रभु प्रकृति से परे और इंद्रियातीत है उन भगवान नारायण के हृदय में जब सृष्टि विषयक संकल्प का उदय हुआ तो उन्होंने अपने हजारवें अंश से एक पुरुष को उत्पन्न किया महर्षियों ने सर्वप्रथम जिसको इसी नाम से सुना था जो मानस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है पूर्व में उत्पन्न वह मानस देव अनादि अनंत अभिद्य अजर और अमर है अव्यक्त विख्यात शास्वत ये भूतान जायंत च मृय उसी के अव्यक्त नाम से प्रसिद्धि है वही शाश्वत अक्षय और अविनाशी है उससे उत्पन्न सब प्राणी जन्मते और मरते रहते हैं सो सोश्रथम देव महान चापी भगवान उस स्वयंभूदेव ने पहले महत्तत्व समस्त बुद्धि की रचना की फिर उस महत्तत्व रूप भगवान ने अहंकार समस्त अहंकार की सृष्टि की आकाशम विख्यात प्रभु आकाशाद अभवद्वार्निमुत तो। अग्निमुत तो सहयोगात तो समुभवन्ही सम्पूर्ण भूतों को धारण करने वाले अहंकार स्वरूप भगवान ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को उत्पन्न किया आकाश से जल और जल से अग्नि एवं वायु की उत्पत्ति हुई अग्नि और वायु के सहयोग से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ यहाँ जो सृष्टि का क्रम बताया गया है वह श्रुति सम्बद्ध क्रम से भिन्न है श्रुति ने आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति क्रम बताया है ततः तेजोमय दिव्य पद्म स्वयंभुआ तस्मात्मत ब्रह्म वेद मयोनि उसके बाद उस स्वयंभु मानस देव ने पहले एक तेजो में दिव्य कमल उत्पन्न किया उसी कमल से वेद मय निधि रूप ब्रह्मा जी प्रकट हुए अहंकार ते ख्यात सर्वभूतात्म भूत ब्रह्मा वैस महातेजाम या ए ते पंच वे अहंकार नाम से भी विख्यात हैं और समस्त भूतों के आत्मा तथा उन भूतों के सृष्टि करने वाले हैं ये जो पांच महाभूत हैं इनके रूप में महातेजस्वी ब्रह्मा ही प्रकट हुए हैं शैलास्त संज्ञास्तो मेधो मांस मेतरी समुद्रास्तुरम आकाशम उदरम तथा पर्वत उनकी हड्डिया है पृथ्वी उनका मेद और मांस है समुद्र उनका रुधिर है और आकाश उदर है पवनश्च निश्वास तेजोशि अग्नि चंद्रकने त्रुत वायु निश्वास है अग्नि तेज है नदियां नाडियां हैं सूर्य और चंद्रमा जिन्हें अग्नि और सोम भी कहते हैं ब्रह्मा जी के नेत्रों के रूप में प्रसिद्ध है नमचोर्धिस्त क्षिति पाद भुज दुर्विज्ञित्यामा सिद्धैर संशय आकाश का ऊपरी भाग उनका सिर है पृथ्वी पैर है और दिशाएं भुजाएं हैं वे अचिंत्य स्वरूप ब्रह्मा सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्विग्ञेय हैं इसमें संशय नहीं है स ये सगवान् विष्णु अनंत इतभूता वह स्वयंभु ही भगवान विष्णु है जो अनंत नाम से प्रसिद्ध है वे ही संपूर्ण भूतों के अंतकरण में अंतर्यामी आत्मा के रूप में विद्यमान है जिनका हृदय शुद्ध नहीं है उनके लिए इनके स्वरूप को ठीक ठीक जानना बहुत कठिन है अहंकार से यभूत भवा यत समय स्वयं पृष्ठो यम जदिह तया वे ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति के लिए प्राकृत अहंकार की सृष्टि करने वाले हैं तुमने मुझसे जो पूछा था कि इस विश्व की उत्पत्ति किससे हुई है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया भारद्वाज वाच गगन दिशा तय भूतल से परिमाणा संशय चिंति त भरद्वाज ने पूछा प्रभो आकाश दिशा पृथ्वी और वायु का कितना कितना परिमाण है यह ठीक ठीक बताकर मेरा संशय दूर कीजिए भृगुर्वाच अनकाशम सिद्ध दैवत तेवीत रम्यम नाना श्रेयाकिणम यश्यागम्य तो ना ते भृगुजी ने कहा मुनि यह आकाश तो अनंत है इसमें अनेकानेक सिद और देवता निवास करते हैं इसमें उनके भिन्न भिन्न लोक भी स्थित हैं यह बड़ा ही रमणीय है और इतना महान है कि कहीं इसका अंत नहीं मिलता ऊर्ध्व गतिरधस्ता चंद्रादित्यो न दृश्यत तस् स्वयं दीप्ता भास्वरा ऊपर तथा नीचे जाने से जहां सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देते वहां सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी देवता स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं ते चाप्यंत न पश्यंते नभस प्रथित दुर्गम्वादिध्य परंतु ये तेजस्वी नक्षत्र स्वरूप देवता भी इस आकाश का अंत नहीं देख पाते क्योंकि यह दुर्गम और अनंत है यह बात तुम्हें मेरे मुख से सुनकर अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए तो उपरिष्टोपरिष्टा प्रज्वलत स्वयं प्रभाकाशम अप्रमेय सुरैर ऊपर ऊपर प्रकाशित होने वाले स्वयं प्रकाश देवताओं से यह अप्रमेय आकाश भी भरा हुआ सा प्रतीत होता है जल शे पृथ्वी के अंत में समुद्र है समुद्र के अंत में घोर अंधकार है अंधकार के अंत में जल है और जल के अंत में अग्नि की स्थिति बताई गई है रसातलांत सलिलम जलांत पन्नगा तदन्ते पुनराकाशम आकाशांत पुनर्जलम रसातल के अंत में जल है जल के अंत में नागरा शेष है उनके अंत में पुनः आकाश और आकाश के ही अंत भाग में पुनः जल है एवंत भगवत प्रमाणम सलील से च अग्निमारुत तो येभ्यो दुर्गेयो दैवतरपी इस प्रकार भगवान का आकाश को जल का तथा अग्नि और वायु का भी अंत और परिणाम जानना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है अपने तो अग्निमारुदा वर्णना क्षितल से च आकाशाद गृह्य भिद्य तत्वदर्शन वायु जल और वायु पृथ्वी इनके रंग रूप आकाश से ही गृहीत होते हैं अतः उससे भिन्न नहीं है तत्व न होने से ही उनमें भेद की प्रतीति होती है पटंत चमण शास्त्र विविधेश त्रैणक सागरे चणम भेद अदृश्यायम्याय कमाण उदाहरे दैवता परति ऋषियों ने विविध शास्त्रों में तीनों लोकों और समुद्रों के विषय में तो कुछ निश्चित प्रमाण बताया भी है परंतु जो दृष्टि से परे हैं और जहाँ तक इंद्रियों के पहुँच नहीं है उस परमात्मा का परिमाण कोई कैसे बताएगा आखिर इन सिद्धों और देवताओं का ज्ञान भी तो परिमित ही है तदा गौण अन्य नामानते यान रूपस्य से मानस्य महात्म अथ अच्छा परमात्मा मानसदेव अपने नाम के अनुरूप ही अनंत है उनका सुप्रसिद्ध अनंत नाम उनके गुण के अनुसार ही है यदा तो तद्रूपं तदूप भ्रसते वर्धते पुनः कौन्युम शक्त योगी सैत् तद्विधो पर जब उन परमात्मा का वह दिव्य रूप उनकी माया से कभी बहुत छोटा हो जाता है और कभी बहुत बढ़ जाता है तब कोई उनसे भिन्न दूसरा उन्हीं के समान प्रतिभाशाली कौन है जो कि उस स्वरूप का यथार्थ परिमाण जान सके अर्थात ऐसा कोई नहीं है ततः पुष्करत श्रेष्ठ सर्वज्ञ मूर्तिमान प्रभु ब्रह्मा धर्मय पूर्व तदनंतर पूर्वोक्त कमल से सर्वज्ञ मूर्तिमान प्रभावशाली परम उत्तम तथा प्रथम प्रजापति धर्म में ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ वाचा, भरद्वाज उच्कर जेष पुष्करम् ब्रह्मा पूर्वज चाह भाव संदेह एवि भर ने पूछा प्रभो यदि ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तब तो कमल ही ज्येष्ठ प्रतीत होता है परंतु आपने ब्रह्मा जी को पूर्वज बताया है अतः यह संदेह मेरे मन में बना ही रह गया ब्रह्मत्म समुपागता तस्विधान पृथ्वी पद्मो ने कहा मुनि मानस देव का जो स्वरूप बताया गया है वही ब्रह्म रूप में प्रकट है उन्हें ब्रह्मा जी के आसन के लिए इस पृथ्वी को ही पद्म कमल कहते हैं कर्णिका तस् तस्य मध्ये स्थितो लोकाजते जगत प्रभु इस कमल की कर्णिका मेरु पर्वत है जो आकाश में बहुत ऊंचे तक गया है उसी पर्वत के मध्य भाग में स्थित होकर जगदेश्वर ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि करते हैं इत महाते शांति पर मोक्ष धर्म पर बढ़ी भृगु भरद्वाज संवाद द्वाशीतिक शमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु और भरद्वाज का संवाद विषयक 142 सौ अध्याय पूरा हुआ